अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के बारहवें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र में ब्रह्मविद्या संप्रदाय में शिष्य आचार्य दो हुआ करते हैं तो उनमें से शिष्य का कर्तव्य बताया जा रहा है सबसे पहले तो शिष्य को अपरा विद्या के विषयभूत साध्य साधनात्मक संसार का विचार पूर्वक यथार्थ निर्णय प्राप्त करना है और यथार्थ निर्णय ये साध्य नहीं है साधन है उसका फल है वैराग्य यथार्थ निर्णय करके क्या करें तो कहा वैराग्य को प्राप्त करें यथार्थ निर्णय से वैराग्य होगा और वैराग्य प्राप्त करके क्या करना है तो वैराग्यवान शिष्य को स गुरुमेवाभिगछेत समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम इस वाक्यस्थ स ये सर्वनाम बता रहा है तो वह गुरु अभिगमन करें गुरु के पास जाए गुरुम एव अभिगच्छेत, किस लिए जाए गुरु के पास तो कहा तद विज्ञाथम इसमें तत् शब्द है, यद अदृश्यम इत्यादि से बताए गए अब है अमृत जो स्वरूप है ब्रह्म उसका आत्मरूप से अनुभव तद्विज्ञान है और इसे प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाए और कैसा होकर के जाएं तो समित पानी समित पानी का अर्थ है टीकाकार के अनुसार विनय संपन्न होकर के जाए और कैसे गुरु के पास जाएं तो गुरु का विशेषण है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो श्रोत्रियम इसकी व्याख्या अवशिष्ट है भाष्य में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्टम इन दो पदों की इसका व्याख्यान भाष्य में है चौतीस नंबर पृष्ठ पर नीचे से चौथी पंक्ति में श्रोत्रियम चौथी पंक्ति के अंत में है न श्रोत्रियम ये प्रतिग्रहण है और इसका अर्थ करते हैं अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम ये श्रोत है तो अध्ययन संपन्न शब्द का अर्थ क्या होगा तो चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं गुरु गुरुमुखात अध्ययन शास्त्र तदर्थ ज्ञानवंत ये हैं स्त्रोत्रीय शब्द का अर्थ अध्ययन संपन्न ये स्रोत्रीय शब्द का भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अर्थ किया और भाष्यस्त उस अध्ययन श्रुतापन्नम पद की व्याख्या चार नंबर टिप्पणी में करते हुए टिप्पणीकार ने कहा का गुरु मुखात अध्ययनेन ये अध्ययनेन तृतीयांत पद हैं एक इसमें अध्ययने और न अलग अलग छपा है होना चाहिए एक अध्ययनेन गुरु मुख से वेदों का अध्ययन करके जो वेद तथा वेदार्थ ज्ञान से संपन्न है उसे कहा जाता है स्रोत्रिय वेद वेदार्थ ज्ञानवान स्रोत्रिय कहलाएगा और ब्रह्मनिष्ठम ए भी एक विशेषण है श्रोत्रियम के साथ साथ तो ब्रह्मनिष्ठम इस विशेषण की व्याख्या करते हैं हिवाण सर्वकर्माण केवले अद्वये ब्रह्मणि निष्ठा सो अयम ब्रह्मनिष्ठो ब्रह्मनिष्ठ पद की व्याख्या कि अपरा विद्या के विषयभूत साधन का प्रयोजन अपेक्षित न होने से गुरु को तो अपरा विद्या का जो फल है या तो अभ्युदय और निष्काम भाव से अपरा विद्या का अनुष्ठान होता है तो संसार से वैराग्य तो संसार से वैराग्य रूप जो निष्काम अपरा विद्या के अनुष्ठान का फल है वो भी प्राप्त हैं विरक्त रहेगा ही तो इसलिए जब जिस साधन का प्रयोजन अपेक्षित नहीं है जिस साधन के प्रयोजन से वैराग्य है आसक्ति नहीं है और वैराग्य रूप प्रयोजन भी जिस साधन का विद्यमान है उस साधन की अपेक्षा नहीं रहती फिर अपरा विद्या तो निष्काम भाव से अनुष्ठित चित्त को शुद्ध करेगी शुद्ध चित्त से परीक्षा होगी विवेक और विवेक से वैराग्य होगा वैराग्य होने से फिर अपरा विद्या के निष्काम अनुष्ठान का फल जो चित्त शुद्धि है उसका भी फल जो विवेक है और उस विवेक का भी फल जिसके जीवन में आ गया है उसके लिए तो ये अपरा विद्या अपेक्षित नहीं होती है तो इसीलिए उसको हितवा <coughs> अपरा विद्या का जो फल है निष्काम भाव से अपरा विद्या का अनुष्ठान होगा तो चित्त शुद्धि उस चित्त शुद्धि को छोड़ा नहीं है वो तो फल आ गया है उसी से परीक्षा हुई शुद्ध चित्त व्यक्ति ही परीक्षा कर सकता है यानी विवेक पूर्वक संसार के यथार्थ निर्णय को प्राप्त कर सकता और यथार्थ निर्णय का फल है विवेक का फल है वैराग्य यथार्थ निर्णय विवेक पूर्वक यथार्थ निर्णय तथा चित्त शुद्धि द्वारा निष्काम अपरा विद्या के अनुष्ठान का ही फल हुआ साक्षात नहीं परम्परा चित्त शुद्धि और परीक्षा द्वारा इन दोनों को माध्यम बना करके वैराग्य अपरा विद्या का फल होगा निष्काम के लिए और वह जिसको प्राप्त हो चुका है तो फिर क्या करेगा नौका ने उस किनारे लगा दिया है नदी के तो फिर नौका को छोड़ना ही नौका से उतरना ही उसका कर्तव्य बनता है वैसे और गुरु के जीवन में तो और भी उससे वैराग्य से भी आगे की बात आई है वो गुरु के पास अपने गए हैं उनसे ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वही न ब्रह्मनिष्ठ आचार्य माने जाएंगे तो इसलिए ब्रह्मनिष्ठ का व्याख्यान करते हुए ये कह रहे हैं कि हितवा सर्वकर्माणी सभी कर्म यानी अपरा विद्या रूप साधन का परित्याग करके हित्वाने वोहा त्यागे धातु से हित्वा बना है और केवले अद्वये ब्रह्मणी निष्ठा यश तो केवल यानी निर्विशेष अद्वये ब्रह्म में जिसका जिसकी निरंतर स्थिति है निष्ठा है उसे कहा जाता है ब्रह्मनिष्ठ सो अयम ब्रह्मनिष्ठ जैसे जप ये तो जपनिष्ठ है उदाहरण के लिए कह, कहा जाता है यह तपोनिष्ठ है का जप निष्ठ का अर्थ होता है बाकी साधनों को छोड़ करके हमेशा जप में ही जो लगता है जप यज्ञ कर रहा है जप ही जिसके जीवन में उत्कृष्ट साधन है उसी को अपनाया हुआ बाकी साधनों को गौन कर दिया है ऐसे तपोनिष्ठ तप ही जिसके जीवन में उत्कृष्ट प्रधान साधन है अन्य साधनों को जिन्होंने छोड़ा और तप को ही अपने प्रयोजन की प्राप्ति के लिए अपनाया है उसे कहा जाएगा तपोनिष्ठ तो हमेशा तप में लगा रहता है उसका समय तप में गुज जिसका समय गुजरता है उसे कहा जाता है तपोनिष्ठ जिसका जिसके जीवन का अधिक से अधिक समय जप में ही गुजरता है वो है जपोनिष्ठ और जिसके जीवन का समय मात्र केवल अद्वैय ब्रह्म में ही गुजर रहा है उसी में निरंतर स्थिति है वो है ब्रह्मनिष्ठ ऐसे गुरु को यदवत् तो ये दृष्टांत के लिए है जपोनिष्ठ तपोनिष्ठ ये जैसा है ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ये दार्ष्टान्त है ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ शब्द का अर्थ समझाने के लिए ये दो दृष्टांत बताएं बताए कर्म को छोड़े बिना कर्म के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठा मानी जा तो भाष्कर भगवान कहते हैं नहीं ही कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती जो कर्मठ हैं उसमें ब्रह्मनिष्ठता संभव नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि कर्मात्म ज्ञान योर विरोधात्म तो कर्म और आत्मज्ञान इनका आपस में विरोध है क्या विरोध है तो कहते हैं उपमर्द्य उपमर्दक भाव रूप विरोध है जो आत्मज्ञान है वह केवल अद्वैय विषयक होने से भेद बुद्धि पूर्वक होने वाला जो कर्म है तो कर्म का जो साधन है भेद ज्ञान क्रियाकारक फल भेद ज्ञान होगा तो कर्म होगा तो ये जो क्रियाकारक फल भेद ज्ञान कर्म का हेतु है उसका उपमर्दक है अद्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान है आत्मज्ञान और उसी में निष्ठा है तो कर्म के हेतुभूत भेद ज्ञान के निवर्तक को जिसने अपनाया उसके पास यदि अद्वैय विषयनी वृत्ति चित्त में है तो भेद विषयनी वृत्ति नहीं रहेगी चित्त में एक समय एक ही वृत्ति बनेगी ना, तो अकर्तृ ब्रह्म विषयनी वृत्ति बनेगी तो कर्ता रूप जो कारक है तद विषय निवृत्ति नहीं रहेगी तद वृत्ति नहीं नहींगी तो नहीं रहेगी तो ओ, अभिमानी नहीं है तो अभिमान पूर्वक होने वाला कर्म नहीं हो पाएगा और अभिमान का निवर्तक है ये कर्म इसलिए कहा कि नहीं कर्मिणों ब्रह्मनिष्ठता संभवती ज्ञानयोर विरोधात् तो स यानी विरक्त समित पानी शिष्य जिज्ञासु तम गुरु में तम ये सर्वनाम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठता ब्रह्मनिष्ठ का परामर्शक इसलिए तम गुरुम यानी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु विधिवत उपसन्न अभिगछेद का अर्थ कर दिया विधिवत उपसन्न फिर क्या करें वहां पर जाकर के तो कहते तम गुरु प्रसाद्य तम गुरुम को उपसन्न का भी और प्रसाध्य का भी कर्म समझना तो श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास शास्त्रानुसार गए हुए शिष्य का ये कर्तव्य है वह गुरु को प्रसन्न करके प्रसाद्य का अर्थ प्रसन्न करके क्या करे फिर तो प्रेद तो प्रश्न करें यह भी शिष्य का कर्तव्य है और क्या पूछें तो जिससे विरक्त हुआ है उसी के प्राप्ति का उपाय न पूछे अपितु मोक्ष स्वरूप जो अदृश्यवादि विशेषणक अक्षर है उस अक्षर विषय प्रश्न करें इसलिए परिच्छेद का कर्म बताया जा रहा है कि अक्षरम पुरुषम सत्यम जो पूर्ण है, अविनाशी हैं और अबाधित हैं परमार्थ सत्य वस्तु हैं तद विषयक प्रश्न करें केवल अद्वैत ब्रह्म विषयक प्रश्न करें ये इस प्रकार बारहवें मंत्र में शिष्य का कर्तव्य बताया नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य ये उपलक्षण हैं ये दोनों आएंगे तो शम दमादि षठ संपत्ति और मुमुक्षा आएगी आएगी और मुमुक्षा आएगी तो मोक्ष के साधन भूत ब्रह्मात्म एकत्व की जिज्ञासा होगी और उस ब्रह्मात्म एकत्व जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरुम एवं अभिगछे और वहां जाकर के भी प्रसन्न करने के बाद फिर ब्रह्मात्म एकत्व विषयनी अपनी जिज्ञासा को रखें परिचित कार्य थे अपनी जिज्ञासा प्रकट करें तो शिष्य का इतना कर्तव्य है प्रसन्न चित्त देख करके आचार्य के सामने अपनी जिज्ञासा रखने तक इसके बाद आचार्य का कर्तव्य बताया जा रहा है तेरहवे मंत्र में तो तेरहवे मंत्र का उच्चारण कें तस्म स विद्वापसन्नाय प्रशातचिताय शतायर पुषम वेद सत्यम प्रोवाचता तत्व ब्रह्म विद्या तो तस्म ये नाम है ये परामर्शक हैं शिष्य का तस्मी शिष्याय और कैसे कैसे शिष्य का जो विवेक पूर्वक वैराग्य को प्राप्त करके शास्त्र विधि के अनुसार श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास पहुँचा है और प्रश्न किया है प्रसन्न करके आचार्य को प्रसन्न करने के बाद प्रश्न करने वाला जो शिष्य यानी पूर्व मंत्र में जितना भी कर्तव्य बताया गया शिष्य का वह कर लिया है जिसने ऐसे शिष्य को तस्मय शब्द से लेना तो ऐसे शिष्य के लिए स विद्वान तो विद्वान क्या करें विद्वान है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उसकी उपेक्षा न करें और एक शिष्य का विशेषण है उपसन्नाय उपसन्न ये उपलक्षण है बाकी वैराग्य और प्रश्न जिज्ञासा प्रकट करना आदि का तो शास्त्र विधि के अनुसार उपसन्न हुए और प्रसन्न चित्त देख करके प्रश्न किए हुए जिज्ञासु शिष्य को उपसन्नाय तस्मय का अर्थ निकलेगा विद्वान तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य क्या करे और उपसन्नाय की काही ही विशेषण है सम्यक सम्यक उपसन्नाय सम्यक उपसन्न होना है शास्त्र विधि के अनुसार गुरु के पास जाना विनय संपन्न होकर के जाना तो आगे कहते हैं प्रशांत चित्ताय समानविताय तो जो प्रशांत चित्त हैं समानवित है तो प्रशांत चित्त का मतलब जिसके अंदर ये भी शिष्य के विशेषण हैं जितने चतुर्थ्यंत हैं सम्यक उपसन्नाय प्रशांत चित्ताय प्रशांत चित्ताय का अर्थ करेंगे भाष्कर भगवान जिसके चित्त में से दर्पादि दोष शांत हो चुके हैं दर्पादी दोषों से रहित चित्त हैं जिसका दंभ दर्पादी नहीं है शुद्ध चित्त हैं मनोनिग्रह यानी शम से संपन्न है प्रशांत चित्ताय। और समान बिताय से बताया जा रहा है दम नामक जो साधन है उससे संपन्न है सम का अर्थ मनोनिग्रह होता लेकिन यहाँ प्रशांत चित्त का ही अर्थ निकलेगा मनोनिग्रह निर्दोष मन है तो निगृहित ही रहेगा इसलिए प्रशांत चित्ताय का अर्थ यदि मनोनिग्रह हो गया मनोनिग्रह सम्पन्न तो समान बिताय का अर्थ करना होगा बाह्य इंद्रिय निग्रह संपन्न एने दम रूप साधन से संपन्न अर्य दोनों उपलक्षण हैं तिथिक्षा उपरती श्रद्धा समाधान रूप जो अन्य चार साधन है उनका उपलक्षण माना जाएगा तो शमान विताय <coughs> इसमें ये समानविताय प्रशांतचित्ताय ये दोनों पद बता रहे हैं शमदमादि साधन संपन्नाय स, स विद्वान प्रोवाच प्रोवाच का कर्ता बनाना विद्वान को विद्वान है आचार्य विद्वान पद को छोड़ करके बाकी सबके सब चार पद उस शिष्य का ही परामर्श करने वाले हैं शिष्य को बताने वाले हैं ऐसे शिष्य को विद्वान प्रोवाच प्रोवाच का अर्थ करेंगे भाष्कर भगवान प्रब्रुयात ये विधि है विद्वान के लिए तो विद्वान प्रोवाच विद्वान को चाहिए कि वे उपदेश करें किसको तो तस्मय और तस्मय यानी कस्मय तो शिष्याय और कैसे शिष्य के लिए तो सम्यक उपसन्नाय और प्रशांत चित्ताय समान्विताय साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी शिष्य को आचार्य उपदेश करें प्रोवाच उसकी उपेक्षा न करें शिष्य की आचार्य भी ये आचार्य के लिए भी विधि है तो किस चीज का उपदेश करे तो ब्रह्म तत्वत ताम ब्रह्म विद्या प्रोवाच ऐसे लगाना तो ताम ब्रह्म वाच। तो विद्वान ब्रह्म विद्या का उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करे किस ब्रह्म विद्या का उपदेश करें तो ताम यानी परा विद्या जिसको कहा गया था कि अथ परा यद अक्षरम अधिगम्यते अदृश्यवादि विशेषणक अक्षर की प्राप्ति आत्मरूप से जिस विद्या से होती है उस विद्या को ताम ब्रह्म विद्याम शब्द से लेना तो दो प्रकार की पहले विद्या बताई है अपरा विद्या पराविद्या इनमें से अदृश्यवादि विशेषणक अक्षर की प्राप्ति का साधनभूता विद्या है पराविद्या उस पराविद्या को ताम ब्रह्म विद्याम शब्द से लिया जा रहा और उस पराविद्या का उपदेश करें प्रोवाच तो विद्वान ताम ब्रह्म विद्या प्रोवाच यह वाक्य बनेगा एक तस्मय प्रोवाच तो ताम यह सर्वनाम है इस ताम सर्वनाम के द्वारा परामृष्ट पराविद्या ही है इसे बताने के लिए यदोर नित्य संबंध के अनुसार यद्द का प्रयोग है कि ये पुरुष नुषम सत्यम अक्षर वेद यानी जाती कह तो शिष्य तो ये नी ये नज्ञान उपदेशे न तो ये न विज्ञान तो जिस विज्ञान से शिष्य पुरुष यानि पूर्णत्वात्त पुरुष ऐसी पुरुष शब्द की उत्पत्ति करते हैं या पुरुषेनात पुरुष ऐसी पुरुष शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा अक्षर तो दो है ना मुंडक उपनिषद में अक्षर शब्द का प्रयोग कारण उपाधि के लिए भी आया है अव्याकृत के लिए भी यहाँ और पुरुष के लिए भी आया है ये नाक्षरम अथ ये यह या तद तो अक्षर अधिगम्य थे यहाँ पर अक्षर है परमात्मा तो यहाँ पुरुष विशेषण अक्षर शब्द का प्रयोग करके पुरुष शब्द का अक्षर शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि अव्याकृत अक्षर पदार्थ यहाँ नहीं है अपितु सब की आत्मा सर्वांतर जो चेतन है वह अक्षर है वो अभ्याकृत नहीं और वो अक्षर और कैसा है चेतन अक्षर तो कहते सत्यम वो सत्य है, तो यहाँ सत्य शब्द हैं पारमार्थिक सत्य के लिए पहले कर्म फल के लिए भी तदैतत्स्यम मंत्रु कर्मा इत्यादि में सत्य शब्दा वह कर्म की लिया है तो कर्म में सत्यता है अपने फल के साथ अभ्यभिचारिता सत्यता और यहाँ सत्यता है स्वरूपतः सत्यता येनाक्षर पुरुष वेद सत्यम इसमें पुरुष और सत्यम ये दो विशेषण हैं अक्षर के और ये सत्य शब्द स्वरूपतः सत्यत्व को बताता है अबाधित स्वरूप जो निर्विकार चेतन रूप अक्षर हैं उस अक्षर को वेद यानी रूप से जानाती आत्मरूप से जान लेता है अनुभव कर लेता है ये न विज्ञान नज्ञान तो जिस विज्ञान से यानी ब्रह्म विद्या से पर विद्या से तो ये यया पर विद्य अक्षर पुरुषम सत्यम वेद का अर्थ है अक्षर का अधिगम होता है आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्ति जिस विद्या से हो ताम ब्रह्म विद्याम उस ब्रह्म विद्या को बताएं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाचार्य शिष्य को वह ब्रह्म विद्या बताए और कैसे बता आ, कैसे जान जान लेगा वो तो तत्वतः ये वेद के साथ जोड़ देना तत्वत वेद ये न सत्य पुरुषम सत्यम अक्षर तत्वतः वेद शिष्य तो जिस विद्या से पुरुष अबाधित अक्षर का आत्मरूप से शिष्य अनु तत्वतः अनुभव करें तत्वतः का ही अर्थ है ब्रह्म का वास्तविक तत्व है अहम अर्थ प्रत्यगात्मा सबकी प्रत्यगात्मा तो मैं के रूप में ब्रह्म का अनुभव यह तत्वतः तो अनुभव है और ईदन अनुभव वह तो अनिदम है ना और उसका ईदन अनुभव यह तत्वतः तो अनुभव नहीं माना जाएगा तत्व का अर्थ होता है यथार्थ तो यथार्थ ज्ञान हो जाए जिस विद्या के उपदेश से यथार्थ ज्ञान है मय के रूप में ज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान वही अधिगम है यानी अज्ञान निवृत्ति पर्यवसायी बोध शिष्य को जिस विद्या के उपदेश से होगा उस विद्या का उपदेश आचार्य करे आचार्य का कर्तव्य तेरहवे मंत्र में बताया तो तस्मय भाष्य है भाष्य को देखिए तो तस्मयी स विद्वान गुरुर् ब्रह्मवित तो विद्वान का अर्थ करते हैं ब्रह्मवित गुरु क्या करें तो उपसन्नाय यानी उपगताय उपगताय का विशेषण है सम्यक यानी यथा शास्त्रम इति यथाशास्त्रमत तो शास्त्रानुसार अपने पास आए हुए जिज्ञासु शिष्य को ये सम्यक उपसन्नाय तस्मय का अर्थ निकलेगा और प्रशांत चित्ता एक विशेषण है इसका अर्थ करते हैं कि प्रशांत चित्ता यानि उपरत दर्पादि दोषाय जिसके दर्पादि दोष उपरत हो गए हैं का मतलब शांत हो गए हैं निवृत्त हो गए हैं अभिमान आदि जिसके अंदर नहीं है मात्र एक चित्त में आत्मजिज्ञासा ही है दर्पादी रहेंगे तो आत्मजिज्ञासा नहीं होगी कार्थ तो मनोनिग्रह हैं अनात्म पदार्थ से मन का पूर्ण रूप से व्यावर्तन है तो दर्पादी माने जाते हैं अनात्म पदार्थ विषय अभिमानादि को दर्प आदि माना जाता है अनात्म पदार्थ अभिमानादि का विषय बनेगा तो माना जाता है कि दर्प आदि दोष ग्रस्त चित्त है अरुण अनात्म पदार्थों से तो वैराग्य है इसलिए वह प्रशांत चित्त है यानि मनो निग्रह सम्पन्न है और समान विताय का अर्थ करते हैं बाह्य इंद्रिय उपरमेण च युक्ताय बाह्य इंद्रियों का भी उपरम है यानि चक्षु अपने रूप विषय के प्रति लालयित नहीं है विषय लोलुप इंद्रिया नहीं है उनसे ऊपरत हैं हाँ तो बाह्य इंद्रिया अपने अपने विषयों से ऊपरत हैं क्यों तो इंद्रियों का जो स्वामी है मन उसकी बाह्य रूपादि विषय विषयक अपेक्षा समाप्त हो गई है मांग समाप्त हो गई है तो स्वामी को उसके द्वारा अपेक्षित पदार्थों को पहुंचाना ये बाह्य इंद्रियों का कार्य है तो यदि रूपादि बाह्य विषय विषयनी इच्छा से संपन्न मन रहेगा तो वह चक्षरादि को अपने अपने गोलकों में शांति से बैठने नहीं देगा वो कहेगा हमको रूप चाहिए तो आँख को कहेगा रूप विषय ले आओ स्रोत्रों को कहेगा शब्द चाहिए शब्दों का ग्रहण करके मुझे पहुंचा दो और मन को शब्दादि बाह्य विषय नहीं चाहिए तो ये स्रोत्रादि इंद्रिया भी अपने अपने गोलकों में ही स्थित रहेगी ये हैं समान्वित शिष्य जिसकी इंद्रियां अपने अपने गोलकों में शांति से बैठी हुई है विषय अभिमुख नहीं है प्रमाथी इंद्रिया नहीं है गीता के द्वितीय अध्याय में जिन इंद्रियों को प्रमाथी कहा प्रमाथी इंद्रिया जिसकी है उसे समान्वित नहीं कहा जाएगा और प्रमाथी इंद्रिया मन को बलात्खिंच करके अपने विषयों के ओर ले जाती हैं। इंद्रियानि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मनः यह कहा जाता है तो ऐसी अप्रमाथी इंद्रिया है प्रमाथी इंद्रिया नहीं है तो समान विताय यानी बाह्य इंद्रिय उपरमेण च युक्ताय का तात्पर्य निकलेगा सम्यक क्या नाम प्रशांत चित्ताय समान विताय इन दोनों विशेषणों का तात्पर्य अर्थ बताते भाष्कर भगवान कि सर्वतो इति एत तो सर्वतने आहिक रूपादि विषयों से जो विरक्त है परीक्षा पूर्वक वैराग्य प्राप्त कर चुका है ऐसा जो शिष्य पूर्वाध की व्याख्या हो गई पदार्थ कथन उत्तरार्थ की व्याख्या करते हैं ये न विज्ञाने न यानि यया विद्य ये न शब्द का अर्थ कर दिया जिस विद्या से पूर्व में बताई गई दो प्रकार की विद्याओं में से जिस विद्या से अक्षर का अधिगम हो परा विद्या से होता है इसलिए पराविद्या का उपदेश करें ये अर्थ निकलेगा तो यया विद्या यानी परया अक्षरम अदृश्यादि विशेषण तो अदृश्यादि विशेषण वाला जो अक्षर है अदृश्यादि यानी अतीन्द्रियवादि विशेषण वाला अदृश्य कहा जाता है बाह्य ज्ञानेन्द्रिय अग्राह्य और अग्राह्य शब्द भी आया है उसका अर्थ है कर्मेन्द्रिय का अविषय अगोत्रम इत्यादि का अर्थ है जिसका कोई कारण आदि नहीं है तो इस प्रकार जो अदृश्य आदि विशेषण अक्षर ब्रह्म है उस अक्षर ब्रह्म का जिस विद्या से अनुभव होता है अधिगम होता है वो है पराविद्या और उसी पराविद्या का उपदेश करने के लिए कहा जा रहा है कि तदेव अक्षरम पुरुष शब्दवाच्यम अदृश्यवादि विशेषणक जो अक्षर हैं उसी को पुरुष भी कहा जाता है उसे पुरुष क्यों कहते हैं तो पुरुष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त उसमें बताया जा रहा है पूर्णत्वात् पूर्णवात्शयनाच पुरुषः ये जो अदृश्यवादी गुणक विशेषणक ब्रह्म है उसमें पुरुष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है पूर्णत्व पूर्णत्व का अर्थ होता है पूर्ण उसको कहते हैं जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है तो अदृश्यवादि विशेषणक अक्षर तत्व वह है गीता का पुरुषोत्तम पंद्रहव्याय का उसे अदृश्यवादि विशेषणक अक्षर शब्द से कहा जा रहा है पुरुषोत्तम तत्व को और वो जो पुरुषोत्तम हैं वह देश से भी काल से भी और वस्तु से भी अपरिच्छिन्न है इसलिए इसे कहा जाएगा पूर्ण अक्षर को और ये पूर्णत्व ये अक्षर में प्रवृत्ति निमित्त हैं पुरुष शब्द का इसलिए अक्षर पुरुष हैं और आगे कहते हैं पूरी शयनाच्य दूसरा एक प्रवृति निमित्त हैं। पूर है पूर्व कहते हैं शरीर को शयन कहते हैं स्थिति को तो शरीरों में जो हृदय कमल हैं उसमें अंतरात्मा के रूप में इसकी स्थिति होने से भी अक्षर की ईश्वर सर्वभूता नाम ऋश अर्जुन ठती अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता स स्थित इत्यादि से ही बताया गया है तो पूरी शयन करने से भी का मतलब शरीर में हृदय देश में रहने से भी ये कहा जाता है अंतर्यामी के रूप में सभी शरीरों में रहने से भी पुरुष है और तदे सत्यम तदेव तदेव यानी अक्षरम एव वो पुरुष शब्दार्थभूत अक्षर ही अदृश्य अदृश्य शा, अदृश्यादि विशेषणक पुरुष शब्दित अक्षर ही सत्य भी है तो सत्य का अर्थ है हैं। परमार्थ स्वाभाव्यात् वो तो परमार्थ स्वरूप है उसका परमार्थ स्वरूप होने से परमार्थ स्वरूपत्वात स्वाभाव्या्यात् अर्थ है उसे सत्य कहते हैं उस अबाधित हैं वो और जो अव्याकृत रूप अक्षर हैं उसका तो बाध हो जाता है वो सत्य नहीं है परमार्थ सत्य नहीं है उसमें परमार्थ स्वाभाव्य नहीं है और पुरुषात्मक अक्षर में परमार्थ स्वाभाव्य है, इसलिए वह सत्य हैं तो परमार्थ स्वाभाव्यात अक्षरम और उसे अक्षर क्यों कहते हैं तो अक्षर शब्द का भी प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में बताया जा रहा है चेतन निर्विकार निर्विशेष चेतन में तीन प्रवृत्ति निमित्त तो बता रहे हैं भष्कर भगवान अक्षर शब्द के एक अक्षरणात अक्षरम ऐसे लगाना तो क्षरण जिसका होता है उसे तो कहा जाता है क्षर क्षरण यानी वह विपरिणाम नाम का जो एक विकार है चौथा उसे कहा जाता है क्षरण अवयव अन्यथा भाव हाँ शरीर क्षरणशील है क्षरणशील है क्या मतलब सवयव होने से उसके अवयवों का अन्यथा भाव होता जन्म लेते समय जैसा था उत्तर-उत्तर वैसा ही नहीं रहता प्रतिक्षण उसमें बदलाव होता है अवयवों का अन्यथा भाव होता है ये अवयवों का अन्यथा भाव रूप जो परिणाम है वो क्षरण पदार्थ है परिणाम और वह परिणाम रूप विकार जिसका नहीं होता है उसे कहा जाएगा अक्षरण और अक्षरण से यानी परिणाम से रहित अपरिणामी निरवय होने से अपरिणामी है और वो तो जो है अव्याकृत सावयव होने से परिणामी है महदादी तो उसी के परिणाम है ना अव्याकृत रूप अक्षर के लेकिन ये पुरुष के लिए अक्षर इसलिए कहा जा रहा है कि अक्षरणाथ उसका क्षरण यानि परिणाम नहीं है अपरिणामी होने से अक्षरणात् का अर्थ निकला अपरिणामीत्वात्त अक्षर दूसरा एक प्रवृत्ति निमित्त बताते हैं अक्षतत्वातो, अक्षतत्वात, अक्षतत्वात। इसमें क्षतत्व क्षत कहते हैं चोट को व्रणों को और चोट होती है स्थूल शरीर का धर्म और अक्षत हैं का अर्थ है चोट रहित हैं क्षत तो कहा जाता है क्षत विक्षत हो गया शरीर कहता है ना। का मतलब कहीं चोटें उसमें आ गई तो क्षत विक्षत हो गया ये कहता है और अक्षत कहा जाएगा जिसमें एक भी चोट नहीं आ सकती क्यों तो नयनंद छिन्नती शस्त्राणी नयनन पावकः यह गीता वचन बताता है कि वह शस्त्र आदि से न तो काटा जा सकता है न अग्नि उसको जला सकता है इसलिए फोपला भी नहीं होगा अग्नि से वो आत्मा में शरीर में तो होगा लेकिन आत्मा अग, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती और शस्त्र उसे काट नहीं सकते पानी सड़ा नहीं सकता वायु उड़ा करके ले जा नहीं सकती ये सब जो है नयनन छन्नती शस्त्राणी इत्यादि से बता जो एक प्रकार से पृथ्वी आदि भूतों से जो शरीर में क्रियाएं होने पर होने वाला वर्णादि है वह कहलाता है क्षत और उससे जो रहित हैं उसे कहा जाएगा अक्षत उसमें एक धर्म रहेगा अक्षतत्व वो आत्मा में है तो अक्षतत्व होने से अक्षर हैं आत्मा का मतलब स्थूल शरीर से विलक्षण है उसे अक्षर कह रहे हैं हाँ और अक्षयाच अक्षरम ऐसे लगाना क्षय कहते हैं विनाश को अंतिम विकार को तो आत्मा क्षय क्षयरित है ये कह करके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से विलक्षण अक्षर पदार्थ को बताया जा रहा है सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का ब्रह्म विद्या से क्षय हो जाता है नाश हो जाता है ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति समकाल में ही सूक्ष्म शरीर में जो प्रधान तत्व है मन अंतकरण उसका नाश हो जाता है ना? तीन वेदांत में तीन कार्य युगपथ होता है तीन चीजें उनमें कार्य कारण भाव तो है लेकिन योग पद्य है पौरापर्य नहीं है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का उदय और कारण शरीर रूप जो अभाना पादक आवरण है काल से उसकी निवृत्ति वही कारण शरीर है उसका क्षय और मनोनाश ये तीनों साथ साथ होंगे जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होगा तो अज्ञान नहीं रहेगा वो कारण शरीर है और मन भी नहीं रहेगा फिर मनोनाश होगा तो क्षय है नाश तो मन नाशयुक्त हैं जो प्रधान तत्व हैं सत्रह तत्वों में तो बाकी तो विनाशी है ही है और अज्ञान का भी नाश होता है इसलिए वे तो क्षयिष्णु है विनाशी है और ये अक्षय है उसमें अक्षयत्व तो है का अर्थ है अविनाशी तव तो है तो अक्षय यह शब्द बता रहा है कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से वैलक्षण्य को हाँ और स्थूल शरीर से विलक्षण है अक्षतत्वात्त इससे बताया गया तो ये तीन निमित्त हो गए ना अक्षरणात अक्षतत्वात्त और अक्षयवाच्च अक्षरम ब्रह्म को इसलिए अक्षर शब्द से लक्षित कराया जाता है कि ब्रह्म अक, अक्षर हैं अक्षरत्व है उसमें अक्षरणत्व हैं और अक्षतत्व हैं और अक्षयत्व है। अक्षतत्व अक्षयत्व, अक्षयत्व का अर्थ है स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर वे लक्षण हैं। शरीर तरह विलक्षण है निरुपाधिक है उपाधि में तो ये सब हैं और ये निरुपाधिक है इसलिए उसे अक्षर कहा जा रहा है ऐसा जो अक्षर पुरुष सत्य है उसे वेद यानी जान आती उसे जान लेता है तत्वतः पद को इधर जोड़ देना तो तत्वतः यानि यथावत् जानाती शिष्य यया विद्या जिस विद्या से जान लेता है ताम ब्रह्म विद्या यानि वो परा विद्या हो गई ब्रह्म विद्या तत्व तो यानी यथावत प्रोवाच प्रब्रत तो आचार्य को चाहिए कि शिष्य को जिससे आत्मरूप से ब्रह्म का अनुभव हो ऐसी विद्या बताएं यह आचार्य का कर्तव्य है इसलिए भाष्कर भगवान लिखते हैं अंतिम पंक्ति में कि आचार्य श्या अयम नियम हा। तो आचार्य के लिए भी यह नियम है शास्त्र का क्या तो कहते हैं याप्त सत्शिष्य निस्तारणम अविद्या महोदधे महोदधि कहते हैं सागर को समुद्र को और ये समुद्र कौन सा है तो अविद्या महोदधि अविद्या रूप जो महासागर है संसार रूपी जो महासागर हैं अविद्या हैं अविद्या तथा तो कार्य अविद्या भी लेंगे अविद्या शब्द से तो वो कार्य कारणात्मक जो ये अविद्या है अध्यास और वो अध्यास हैं दो प्रकार का अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास इसलिए अर्थाध्यास कहा जाता है भ्रांति के विषय को भ्रांति है अद्वैत विषय ज्ञान तो है यथार्थ ज्ञान और अद्वैत ज्ञान की दृष्टि में द्वैत ज्ञान मात्र भ्रांति है और उस द्वैत ज्ञान का ज्ञान को तो कहा जाएगा ज्ञानाध्यास और उसके विषयभूत द्वैत को चाहे वो शास्त्रीय द्वैत हो या अशास्त्रीय द्वैत हो लौकिक द्वैत और वैदिक द्वैत मात्र अर्थाध्यास है भ्रांति का विषय होने से उसे अर्थात अर्थाध्यास कहा जाएगा वो दोनों भी अविद्या है तो अविद्या से द्वैत रूपी जो महासागर है द्वैत है संसार इसलिए अविद्या महोदधि हुआ संसार सागर और इस संसार सागर से सत शिष्य निस्तारणम जो सत शिष्य हैं सत शिष्य हैं जो सम्यक उपसन्न है प्रशांत चित्त हैं समानवित हैं संसार से विरक्त हैं शास्त्र विधि के अनुसार गुरु के पास आया हुआ ऐसे शिष्य का संसार सागर से समुद्धरण ये हैं सत्शिष्य निस्तारण और ये इसलिए न्यायतः प्राप्त न्याय प्राप्त ये भी विशेषण न्याय प्राप्त जो सत्शिष्य न्याय प्राप्त वो हुआ सम्यक उपसन्न शब्द कार्थ और सत्शिष्य शब्द का अर्थ लेना प्रशांत चित्ताय समानविताय शब्द से बताया गया जो शिष्य का विशेषण है तो आचार्य के पास विधिवत आया हुआ और संसार से विरक्त जो शिष्य है उसका संसार सागर से उद्धार ये आचार्य के लिए नियम है ये वेद बताता है इस प्रकार ये द्वितीय खंड जो प्रथम मुंडक का है इसका विचार सम्पन्न हो जाता तो इति प्रथम मुंडके द्वितीय द्वितय इति प्रथम मुंड प्रथम मुंडक समाप्त अथर्वेदीयुंडकोपनिषद भाष्ये प्रथम मुंडके द्वितीय खंड छटिका में अक्षरणा अक्षतत्वात् और अक्षयवाच्च ये जो अक्षर पद के तीन हेतु बताए थे निमित्त इनका अर्थ करते हैं टीकाकार कि अवयव अन्यथा भाव लक्षण परिणाम शून्यवात् अक्षरणात् का अर्थ कर दिया शरण का अर्थ है अन्य अवयव अन्यथा रूप परिणाम और अ का अर्थ कर दिया उससे रहित शून्य और अक्षतत्वात् अर्थ करते हैं अशरीरत्वात् यानी स्थूल शरीर से विलक्षण होने से और अक्षयत्वात का अर्थ कर दिया विकार शून्यत्वात् तो अंतिम जो विकार है विकार शब्द से लेना अंतिम विकार उससे रहित होने से कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर अंतिम विकार से रहित नहीं है अपितु अंतिम विकार से युक्त हैं और ये ब्रह्म तो आत्मा तो इससे भी रहित होने से अंतिम कार्य सेरहित होने से वह अक्षर है टीकायाम् प्रथम मुंडके द्वितीय इति द्वित खंड भाष्य टीकायाम् प्रथम प्रथम मुंडकम् समाप्तम्